ये आकाशवाणी दिल्ली है प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद मम प्रिया देशवासीन नमस्कार एकताब से चतुर्दशे वर्षे ऑक्टोबर मासे तृतीय दिनाके विजयादशमी पर्व मन की बात कार्यक्रम से मध्यम सह वर्वे संभूय याम मन की बात प्रसारण यात्रायाचाशदंका अद पूर्णता अद्याय अध्यायं जयंत वर्तते एक यहाँ पत्र अवाता दूरभाषा कारण संजाता तख्यम अस पंचाशदक सदर्भस् मई गोव्या अंशु कुमार अमर कुमार पटनास यादव तद्व नरेन्द्र मोदी ऐप दिल्ल्या मोनिका जैन पश्चिम बंगस वर्धम तसेन जीत सरकार नागपुर से संगीता शास्त्री चेतादय प्राएण सामनम अधुनातन प्रविना सामाजिक संचार माध्यमेही, मोबाइल एप्स ऐप्स प्रभृतियुता परंच जन साक संयोजय बताता रेडियो प्रसारण मध्यम कथं चितता जिज्ञा सुतरा स्वाभाकी यदा युगे यदाएडियो मध्यम विस्तार आसत मोदी महोदय रेडियो मध्यम कथम स्वीकृत वृत्ताक्रया अष्टवोन विंश शत वर्षीय वृत्ता अहम भारतीय जनता दल से संगठन से कार्यकर्तृपेण हिमाचल राज्य कार्य निरता आसमीय काल आसत तथा चाहकालेरता सन् कुचि अन्स्थ गम्य आसम हिमाचल से पार्वती क्षेत्र शैत्यं तो विवर्धते त मध्य मगमे एक ढाबाई पथिकापने कानाथ अरुंदी सह लघु पथिप अवर्तत एकह एव सह चा निर्माती विक्रीणा स्म आपणोपरी आच्छादक वस्त्र अपिनासित केवलं लघु शकटं स्थापय स्थित आसत यदम चादा आदिशं तदा सीयशस्था काच भांडात मोदक निष्का अवादी महोदय चायपान प्रथम मोदक स्वीक्रो मिष्टा मधुरास्वादुव अहमाश्चर्य अन्व य मैं पृष्ठ किं भो को नाम विशेष गृह कशन उद्वाह प्रसंगो तेनोत्त बंधुवर, किं भाव जाति भो अतितरा प्रसन्नता वृत्ता सह भूरिश स हर्षातिरेक भरी आसी मैं पृष्ठ किंजा सह सवेगम अब्रवीत अयि अद भारत विस्फोटम व्यदात अहमद भारत विस्फोटम व्यदधत् नवगछा किमी तदा सह स्पष्टम करोत पश्य महोदय रेडियो प्रसारणम शुणोतु तदा रेडियो प्रसारण सह एव विषय पिचर्चते स्म तद अस्क प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आसीत ती परमाणु परीक्षण दिन आवर्तत तथा चार्य वृत्मत उद्घोषितायापि रेडियो घोषणा मेना श्रोता आनन्द सन्दोहा नृत्य स्म नितरा आश्चर्य यजने प्रदेश हिमाचादी पात क्षेत्रों जन यो हिच चा यपयि निज कार्य कौती आदिनमेडियो प्रसारण शुनमन ठतीियो वर्ता प्रभाव तस् मनसी जातावां चृढ़ परिणाम संवृत्त तत प्रभृति मम मनसी बद्ध मूलम जातम ये मध्यम नाम प्रतिजनम सबद्धम मध्यम बलवत्म सचार से सहज प्राप्ण तरचता कदाचि नान्य अपरं किंचि रेडि मध्यमेन आत्मान तूलय प्रभव कदाचि तत्दारभ्य मम मनसीद संस्कार सामयत अस्य माध्यमस्य अस्यम्ल्यम कदाचि तत्ला अभवन्सम अतएव यदाहं प्रधानमंत्री पदारूढ़ तदेदम स्वाभाकम प्रति मवधानमचे शताब से चतुर्दशे वर्षे मे मसे यद अहम प्रधान सेवक ऊपे कार्यभारम संभा मम मनसी समी आसत अस्मदी भव्यसा हा, अच्छा शौर्य भारतस्य विविधता, अस्माकं सांस्कृतिक वैविध्यं, अस्मदीय समाजस्य प्रतिश्वासं, समाहितानि सद्वृत्ता जानकाम पुर समुत्ह त्याग तपस्या चेतियादी सर्वा तथ्या भारत से था प्रतिजनम प्राप्ति सै देश दूर सुदूरवर्तिभ्यो महानगरानी आवत कृषकभ्य आरभ्य युव व्यवसायी पर्यत भारत कथा सूचिता सैंतस् भावा मन की बात प्रसारण यात्रा आरब्धा जाता प्रतिमासं लक्षश पत्र पठन् दूरभाषा कारण श्रृणमनिव एप मै गोव् चेत लब्धा टिप्पणी प्रतिक्रिया अवलोकय्व तथा एक सूत्रे संग्रथ्य सरलं पेशलमच वृत्ता जातम उदीरयनिव एका यात्रा, यात्रा वये संभूय अकूर्म इत पग्रेसारिण्या यात्राया सह सिंह से अयमेको अवसर है मन की बात कार्यक्रम वय भारत से यात्रा सौभाग्यम लब्धव यकने प्रतिभाशालीनागरिकाणारण कार्या अवोकयाम का मन की बात कार्यक्रम अधुना क्षेत्र धर्म आयु राजनीति सदृंशि सर्वाणी बंधना अतिक्रम्य अग्रेस जाता है अयम ही अस्मदीय सर्व संवृत्ता है चि आकाशवाणी मन की बात प्रसारण से अकारयत का प्रतिक्रिया अवोक अतिराचिक आसन् येक्षण ये विशु प्राए प्रतिशत सप्तती जान निपेण मन की बात कार्यक्रम सेोता वर्तं जनानासख्यम आमोति मन की बात सर्वाधिकं प्रसारण से इदमेव यदमुना समाजे रचना भावना समेता मन की बात माध्यमेन बृहत्तरेण जनांदोलना प्रोत्साहता श्लैश इंडिया पॉजिटिव विषय आध्त्य व्यानी चर्चा जयम अस्मक देशवासीना मन स्थिता रचनात्मका भावना सकारात्मकतादर्शनम अत्र जम निभविभाजितवत यत प्रसारण स्वेच्छया किंचिकरण से भावना सादृशं कि जना सोत्ह अग्रे आया दृष्ट् सुतरा प्रसीदा यन की बात प्रसारणेन ऋडियो मध्यम स लोक प्रियमत परच नईतम मध्यमे यम जमुना कार्यक्रम मेंयुता जना दृश्य वाहिनी एफ्म रेडियो, रेडियो वा, जनाहा, जनाहा, एफ जंगम दूरभाष अतर्जा फेसबुक सद्यस्क पेरेस्को इत युगप नरेन्द्र मोदी ऐप मध्यमें चा मन की बात कार्यक्रम नैज सहभागी कु मन की बात परिवार्येभ्यो सदस्ये विश्वास धा अच्छा अंतक पूर्वक धन्यवाद वितराम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्ते मम नाम शालिनी अहम हैबाद तो वादी ममैषा महति जिज्ञा यन की बात कार्यक्रम से मंच जनसु अतितरा लोक प्रिय परंतु नहं स्मरा भाव भवान मंचा कदाचि बी जे पी वांग्रेस सदृशन शब्द उल्लेखित कि भाचि नईम अचमेनम राजनीतिपय किचि नईम अवति यं राजनीतिपयोक्त पारियते आहोस्वी मंचादस्म सर्वकार से उपलब्धि गणयत पारे धन्यवाद दूरभाषा कारणाई भूरीशो धन्यवाद आशंका सुचिता वस्तुतस्तु कस्चन नेता मईक्ति ध्वनिवर्धक प्राप्न कोटि कॉटि संख्या तरी कि परम अभिलचन युव मित्र मन की बात प्रसारणे सविष्टा सर्वयाण अयनम अकुन तेषापी प्रसारणा कोशीय विश्लेषण अकुव ते इदमी अधतवत शब्द कति वार उच्चारिता के शब्द पुनः पुनः अभी भाषितायेका उपलब्धि यु कार्यक्रमों राजनीतितर एवर्तत यदा मन की बात प्रसारणम आरब्धा निर्णय अकमं ये नीन राजति सैत् नवास्वंसा भवत्चि मोदी वा भवत तथा ममैनम सकल्पम सधारयि सर्वाधिक संबल महत्मा चेरणाभ्य सर्वे प्राप्ता प्रत्येक मन की बात प्रसारणागम्यु पत्रु सद्यस्पणीसु दूरभाषा कारणसुतृण अपेक्षा स्पष्ट मोदी आगमिष्यति प्रयास्यति आगम्य प्रयास देशो अचल अस्मदिया संस्कृति अमृता शतकोटि देशवासीना कथा सर्वदीष्येशम अभिनव प्रेरणया सोत्साह नूत्नोन्नति प्रति अग्रेस्य अहम कदाचि सिंहनम कौमी तदा स्वयम महदाश्चर्य अदाचि कशन देश से कस्दा पत्रं लिखि कथय लघ्वापीक ओटो यान चालक शाक विक्रेत्री सदृश्चन साकमस्क मूल्य विषयको विवाद करीय पत्रहम पठा एकताद भाव कदाचि कस्ंशि अपर पत्रे लिखिस्तना युगप्वा वृत्तावयो संविभाजनम साकमी साकम संविभाजया तत परम न जाने कदा एक वृत्ता गृह कुटुबू प्रचरती साजिक मध्यमु व्हाट्सअप इदी च पिभ्रमती तथा चेकम पिवर्तन प्रति अग्रेस प्रशिता स्वच्छता सबद्धा कथा साने उदाह न जाने कदा प्रतिगृहम स्वच्छता लघुमेक समकित दूत प्रतिष्ठा यो हि कौटुंबिका अवरोधयती कदाचि च दूरभाषं कृत् प्रधानमंत्रि आदिशति कदा क्यिद्पी प्रशासन सेवती शक्ति भविता सेल्फी येफी विटर हरियाणा राज्य आरभ्य एक लघु एव नैव देशे नदेशेव प्रसरे सजसे प्रत्येक वर्ग विशिषा जनायुता अद्यतन युव सवगं पारदृश्या आधुनिक भाषायां सज्स विचार पिवर्तन से जागरण प्रसारु कदाचि तो मन की बात प्रसारण से प्रहसनम विधीये से पर मनसीदिशद शत कोटि देशवासी निवसंत विराज त मन मम मनोस्ट मन की बात प्रसारण सर्वे वृत्म नुजस्त कथ्यमस्ती मन की बात प्रसारणमि महत्वाकांक्षि भारत से कथ्यमस्ती भारतस्य से मूल प्राण राजनीतिर नारत मूल प्राण राज मूल प्राण सीति वर्त सच्चा सज जीवन से पर सहस्रम पक्षा तेष्व्यतम पक्ष राजनीतिर विद्यार राजनीति कर्तमकर् समर्था चेतृशी व्यवस्था स्वस्थ सज से कृते हिताव नैवास्ती कदाचि तो राजनीति राजनीति ताव प्रभव ये सजा अनिया प्रतिभा अनेुषाथ दिता जायते भारत सदृश से देश से उज्ज्वल भविष्य जन सामा से प्रतिभा पुरुषाथ समचित स्थनमु इदमस्मदीय सर्व सामूहिकायित तथा मन की बात नम्र ईषत् वर्तते नमस्कार प्रधानमंत्री महोदय अहम प्रोमिता मुखर्जी मुंबई तो ब्रवी महोदय मन की बात प्रसारण से प्रत्येक आख्यानम गूढ़ प्रबोधेन सूचना रचनात्मक वृत्ता जम्यक् संभरी अतः प्रश्वा ये प्रत्येक कार्यक्रमा सज्जा कौती दूरभाष करूयांसो धन्यवाद प्रश्न वस्तुतस्तु आत्मीयन जिज्ञासीता पृच्छास्ती आम नोमी यन की बात प्रसारण से पंचाशत्ख्या सिद्धिरीये यद प्रधानमंत्रि साकम न परंतु यहाँत निकटस्थम सहवर्तिनम प्रश्नम पृछति बाढ़ इदमेवास्ती लोकतंत्र यश्नम अपृछत यदि निराडंबरम उत्तरेय चेत वह यंचिद सज्जीकोमी वस्तुतस्तु मन की बात प्रसारण मम कृते अतितरा सरल कार्य वर्त प्रति मी बात प्रसारण प्राक जना पत्र माई गोव नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप जनाज विचारा संविभाजय निःशुल्क दूरभाष सकम अष्ट शून्य शून्य सप्त अष शून्य शून्य च त्र दूरभाषं कृत् जनासंदेशीय स्वरेण ध्वन्यकम कम प्रयासोद मी बात प्रसारणा अ पत्र टिप्पणीशम पठेय अहमने दूरभाषा कारणा शुणोमी यथे मन की बात प्रसारण काल समीपा तदवधि प्रेशितान विचारा परामर्शा चाहम निगूढ़तया पठा प्रतिपल मम देशवासीन मम मनसी विराज अतो यदा किंचि पत्र पठा तदा पत्रेख्य पिस्थित भावच मदीय विचारा मंगा तत्पत्र मृते कवल कर्गद अंश मत नव अहम प्राएण चुरीनशत् पंच चुरीशत्षा यखंडेण पिव्राजक जीवनम यातवां देशस्य से जनपदाधिख्यम आगछम तथा देश से सुदूरवर्ती जनपदेश पर्याप्त कालम अनेशमस्मा यदाहं पत्र पठा तदा सरलतया तेन स्थानेन तेन संदर्भेण चात्मान संयोजय शक्नोमी तत परम काचि तथ्या यहाम जनपद से नाम चेतनी लेख्य आरोहयाम स पृत चे मी बात प्रसारणे स्वरह स्वर मदीय उदा भावा भावनाम देशवासीना वर्तं मन की बात प्रसारण से कृते योगदान प्रदा प्रत्येक जानना धन्यवाद व्याहर्चा एकशो जान सी यहां अद्यावध मी बा प्रसारणे ना प्रसारय परे विन नैराश्यं निज पत्र प्रतिक्रिया सतत प्रेशय विचाराता मम जीवने अतितरा महत्व पूर्णतया विश्वसी यदता वृत्ता पूर्वतपेक्ष सवा तथा मन की बात प्रसारणम इतप्यधकतरम रोचकं प्रभाविनच क्य प्रयतते ये पत्र मन की बात प्रसारणे ना सशिता पत्र परामर्शान्चा सबद्धा विभागाा विद्यु अहम आकाशवाण्या दूरदर्शन वाहियाफ्मेडियो मध्यम से अन्नस दृश्यवाहिनी मध्यम सहकर्मीभ्यो धन्यवाद कथयिच्छा श्रमेण एव की बात प्रसारणम अधिकाधिक पर्यत प्रयाति आकाशवाण्याम प्रत्येक आख्यानम अनेसु भाषासु प्रसारय प्रकल्पयेचन जना कुलतया क्षेत्रीय भाषासु प्राए मोदीन स्वर तुन स्वरेण तय शैलिया मन की बात प्रसारण श्राव्या ते तिंशत्ट पर्यतम नरेन्द्र मोदीन सर्वा अहम तय दक्षताय वर्धापयाम तेभ्य धन्यवाद व्याहरामी साग्रहमत निवेदमी यद कार्यक्रम मेनम निज स्थनीय भाषास्वी अवश्य शुण्वंतु सचार्मीण सर्वेशा मित्राण्ते हादका धन्यवाद वितराम ये निज निज वाहिनीभ्य मन की बात कार्यक्रम निपेण प्रसारय न कचना राजनैति सचारे कदचिदी प्रसन्नो सोनुभवस्म प्रसारण अति न्यून काल प्रदीये से आहोस्व तद् विषय प्रसारण विधीयन चेतकारात्मक पर मन की बात समे विषया सच्यम स्वायत्तीकृता मार्ग सुरक्षा मादकौषध मुक्तम भारत सेफी वित् डॉटर चेतादि विषया सी संचार मध्यमा नवाचार प्धत्या अभियान ऋपेण अग्रेसारित दृश्यवाहि प्रसारण मदम सर्वाधिक जन अवलोक्यन मारक्रम् प्रतिष्ठावचारध्य हृदयन अभिनंदा सहयोग विना मन की बात प्रसारण से यात्रेयूर्भवष्य नमस्कार मोदी महोदय अहम उत्तराखंड मसूरी तो निधि बहुगुणा वादा अहम युव सतती द्वयस जननी अस्ए अहम अवोक ये नेदम रोचते यीये भवतु नामते माता शिक्षका तता मन मनकी बात प्रसारण भाच बाल संबोध्य कि ते हृदय तदवग्छं तथा चाहिए कार्यान्वयनमें क्वती अतः भास्द अस्मभ्यम संविभाजय कि दूरभाषा भूरीशो धन्यवाद वस्तुतस्तु मम पार्श्वे न किमपि रहस्यम वर्तते यत् किमपि करोमि तत् सर्वम् कुटुम्बेष्वपि स्यात् भवत्येव सरल भाषया वदेयञ्चेत् तदा आत्मानम् तस्मिन् युवजने अवतारयितुम् प्रयते आत्मानञ्च तस्य परिस्थितिषु भावयामि तस्य विचारैः सह सा किञ्चित् सामञ्जस्यम् स्थापयितुम् तेन साकम् अनुभूत्यैक्यञ्च कर्तुम् प्रयते अस्मा निज या सेचीना सामग्री यदा साधारूपा सा नवती चेता कमी अवगं सरलता कदाचि तो अस्मक पूर्वाग्रहा संवाद महत्म संगकूपावस्वी प्रतिक्रिया चापेक्षा क्यचिजन स्थित अवगमन सेहम प्राथमिकता दा मव यदेतादृश्याम् स्थितौ प्रतिवक्तापि अस्मान् अनुकूलयितुम् विभिन्न आपीड़स्य आपीडस्य चोपस्थापनापेक्षया अस्माकम् अनुभूत्यैक्यम् अवगन्तुम् प्रयतते एतस्माच्च कारणात् सञ्चारान्तरालम् समाप्नोति ततः परम् तस्य विचारैः साकम् आवाम् द्वावपि सहयात्रिणौ भवावः द्वोरतर न मनागप अवगं पारयति यततरेण सीय विचारा त्यक्त अपरस विचारा स्वीकृता स्वायत्तीकृता अद्यन यूनाशेषता किंचिद नैवाचर यस्वय ना विश्वसा यदा कस्मंशित्श्वसी आरभंते चेहर तदर्थं सर्व त्यक्त अनारत तदनुकुति जना कुटुबेशु व्ठा किशोराण सचाराराल चर्चा से वस्तुतस्तु कुटुबू प्राए किशोर साकम संवाद पिधि बहु सी अकतर कालायन चर्चा जाये से आहोस्वी प्रवृत् व्यसन से जीवन शैल्या आध्य एवं कुर मा कुर इदी प्रवर्तना विन का मुक्त मनसा विधीयन संवाद जात शनैरिवार अतितरा न्यूनायते तथा चा चिंता विषय अपेक्षापेक्षया स्वीकृतिपेक्षया चर्चा विधीये चेत संवाद प्रभावी जोथक पृथ् कार्यक्रम आहोस्व्य मध्यमें युजन साकम सतत संवादुष्ठान से मदीयो य ते यम कुर अथवा तस्मादहं किमपि आत्मा शिक्षय प्रयते ते सचार भाडारो राजते अतितरा ऊर्जा नवाचारशीला अवधपूर्ण मन की बात मध्यमेनाह यूना प्रयास वृत्ता अकम संभाजय प्रयते पिदेवनम क्रियते ये युवानो अश्ना पृछ वादम्य हम युद्ध नूनं भद्रमिद नव युवा प्रश्ना उपस्थापय वृत्तमद नूनम भद्रम ये आम सर्वेशापिया आमूलावीक्षण कर्तम्छ केचिव वद युवजनुैर्या भाव पर आमोमी युद्ध यूना पाशे निरर्थक कालो नई वास्ति, नैवास्तम तत्थ्य यद्य नव युवका सवाचारशीलाह ते कार्यागत विधाई वयमुवा यद्यन युवा अतितरा महत्वाकांक्षिणो तथा अनेका बृहतरा विषयान विचारय नूनम समीचीन मदम ते बृहत्तराणि स्वप्नानि पश्यन्तु तथा च बृहत्तराश्च सफलताः अधिगच्छन्तु परमार्थेन इदमेव अभिनवम् भारतं वर्तते केचन कथयन्ति यत् युव सन्ततिः एकस्मिन्नेव काले अनेकान् विषयान् अवधातुमिच्छति वदाम्यहम् यत् कोत्र ते मल्टिटास्किङ्ग् इति बहु व्यापारेषु पारङ्गताः सन्ति अत यदि वयम पिप्व पशेम तदा सा साजिकोदार्टअप्स व्रीड़ा व अन्न काचि क्षेत्र सृहत्वर्तन कारिणो युवजना सी ते युवना ये प्रश्ना अपृछन बृहंती स्वप्ना दृष्टु साहसम चर्शित यदि वयम यूना विचारा क्रिया अन्ेत प्रयतेम तथा चाहा अभ्यंजय उदारम पिरीवेश देशे सकारात्मक पिरी विधा अर्ं ते कंप देशवासीन गुरुग्रा तो विनीता महोदया मै गोविखत ये मन की बात प्रसारणे मैं शो अर्थत् नवंबर मसीय षड्विंशे दिने संवान दिवस विषय किमी वक्त कथना दिवसों विशेष यधान स्वीकरण से सप्त वेक्षा विनीता महोदय भूरीशो धन्यवाद अस्त शिवसो वर्तना तहतीभूती स्मरण दिनमस्ती य अस्मदीय संवान विरचित विगते शताब्दनपचाशत वर्षे नवंबर मसे षड्विंशे दिनेस्मदीय संवानिद स्वीकृत आसत संवान प्रारूपाथम अच्छतिहास का कार्य से पूर्णताय संवान सभा सप्तश दिनोत्दश मसाधिकक वर्षात्मक का कालम अनेषीत कृपया कल्पयंत यभ्यंतरमे ए महत्ो विभूत अस्मभ्यंताव्यापक विस्तृत च संवान आदु एक यहाारण ग संविधानम, संविधानम निर्मित तद्धि अद्या काल प्रबंधन से उत्दकतायाच उदाह अस्म अवीयानी दायित्वा आभेख्य काले पूर्णता प्रेरये संविधान सभा देश महती संगम आसु प्रत्येक निज राष्ट्रा एक संवानं प्रदा प्रतिबद्ध आसी यारतवा जना शु निर्धन तमो जन सस्मदीय संवान सेदमे वैशिष्ट्यम यर्तव्य विषय अस्तरेण वर्णि नागरिकानां जीवने एकमंजस्यम राष्ट्रग्रे सन्न्यति यदि वयं अा सनय्यादा अस्मदी अवयोग रक्षिता है यदि वयम संविधान निर्दिष्टा स्वीय कर्तव्या अमश्चे अस्मा अतः रक्षिताष्य स्मराम्य हम शततमे वर्षे यदा भारतीय गणतंत्र ष्टि वर्षा पूर्णा तदा गुजराते गजोपरी संविधानं प्रतिष्ठाप्य वोभायात्रा व्यवस्थाव संवान विषायणी जागृतिम विवर्धय तांद संवान सेवध पक्ष संयोजमय स्मरणीय प्रसंग आस विंशतुतरद्वितमें वर्षे गणतंत्रेण वह सप्तति वर्षा पूरयितासहस्रतमें वर्षे अस्मा स्वतंत्रताया पंच सप्तति वर्षा पूर्णाग वर्य सर्वे स्वीय संविधान से मूल्याम तथादीएं देशे शातिम सून्नतिम समृद्धि सुनिता मिया देशवासीन संवान सभा संदर्भे तस् महापुरशा योगदान न कदाचि विस्मर्क्यो हि संधान सभा केंद्रीभूत अवर्तत अय महापुरष आसी पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब डिसेमर मैसे षे दिने तर महापरिर्वाण दिवसोस्ती अहम सर्वेशमी देशवासीना पक्षत बाबा साहब वर्ष नमा यो हि कोटिकोटि भारतीयान सनम जीवनाधिकारं प्रादा लोकतंत्रम बाबा साहब वर्ष स्वभाव संसक्त आसत तथा कथयति स्म यदारत लोकतांत्रिमूल्या कुतचि बहिस्ता है नैवागता किंना गणतंत्रम का संसदी व्यवस्था एक भारत कंचित नूतन वृत्तम संविधान सभा सोतितरां भावपूर्ण निवेदनम अकोत्घर्षाना स्वतंत्रता रक्षा अस्म निज रक्त अंतिम बिंदु पर्यत करी स इदमें कथय स्म यदय भारती भवम नाम पृथक् पृथक् पृष्ठभूमिव पर अस्तरी सारणीय सर्वतम्ती डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मूल मंत्र आसत पुनरेक पूज्याय बाबा साहेब वर्याय विनम्र श्रद्धाजलि मम प्रिया देशवासीन दिवस दयाय पूर्व नवंबर मसी विंशत वयं श्री गुरना नानक दी से जयंती तथा चागामिनी वर्षे अर्थ विंशतुतर द्विहस्र तर्षे वयं प्रकाश पर्व साध पंच शाजय गुरु नानक, मायोज गुरु नानक सदा अशेष मानवताल्याण हेतु चिंतवा सह समाजं, सर्वदा सेवा करुणा सत्य कर्म सौहार्द मग प्रादर्शय देश आगामी ऊन विंशतुतर द्विह्र तमें वर्षे तस् प्रकाश पर्व साध पंच शहम भव्य रूपेण आयोजिता अकाश न कवे अशेष जगत प्रसरीश्य सर्वाण्य राज्य प्रशासना केंद्र शासी प्रदेश अवसर मेनम सोत्साह हर्ष प्रकर्षेण चाजय अव गुरो नानक दी से साध पंच शत वर्षात्मक प्रकाश पर्व सर्वे देश अमुना सह गुरु नानक दबद्धा पवित्र स्थलाना मगोपरी नातिचिमे यदम एकषयक उपवेशनम आकारयनास तस्वे अहम लखपत साहिब गुरुद्वार स्थल स्मारी गुजराते एक सहस्र तमें वर्ष सामपन्न भूकंपावध तस्द्वार महती क्षति संजाता सेभूय राज्यसर्वकारेण तर जीर्णोद्धार कार्यम कार ति अद्या उदाहरूपस्थान भारतसर्केण महाने एक महत्वपूर्ण निर्णय विहिस्त कर्तापुर कॉरीडोर इतम सैदि ये अस्मा देश से यात्रिण सरलतया पाकिस्ताने कर्तापुर गुरुनानक पवित्रस्थल दर्शन कर्त शक् मिया देशवासीन पंचाशतम से आख्या अनतर वह पुनरेक मेलिष्या आगामी मन की बात प्रसारणे विश्वसीम यदाज्योमस यदा मन की बात कार्यक्रम से पृष्ठभूम्यामकम वृत्तम समक्षत ये प्रश्ना अपृन परं अस्मदीयात्रा सतत प्रवर्ति साहचर्य यदततरम भविता तावती यात्रास्मदी इत पर गहना घनिष्ठा सर्व कृते सतोष प्रदा से कदाचि जना मनु प्रश्न समेती ये मन की बात प्रसारणेन किमहम अलभम अद्याह कथयिं वाछा ये मन की बात कार्यक्रम से प्रतिक्रिया लासु कदचित् समुदेति यन मनकि बात प्रसारणेन किमहम अलभम अद्याह कथयि वाच्छा यन मनकि बात कार्यक्रम सेक्रिया तासु। अन्यतमं मम मनसोतितरा स्पर्शक वृत्तम यनासंख्यम अकथयत यदा वयम कुटुंब संभूय सूपेश मन की बात प्रसारण शुणु तद्व प्रतीयते यदस्कटुब अग्रणी अस्माक मध्ये स्थि अस्मदीयानी वृत्ता अस्मा, अस्मा संविभाजयती यदा वृतमीद अहम व्यापकूपेण श्रुतवाम तदा सतोषाधिकवभव यदम भवदीय भव अतता मध्य एवास् मख पद अभिषिवंत प्रकारेण अहम की सदस्य रूपे मन की बात मध्यम पुनः पुनः आगमिष्या साकम आत्मान संयोजयता सुखा दुखा च मदीयानी सुखा दुखा चकांक्षा मदीया महत्वाकांक्षा माम कीना महत्वाकांक्षाच आगछ यात्रा मेना व्यय इतप्यग्रे सारेम भूरिशो अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया